नमस्कार मित्रो आज की तारिख है 29th December 2013 ये वीडियो Wealth Text के उपर है और इस बात को explain करने के लिए कि जो अर्बन एरिया में housing का problem है, slums का problem है उसका solution कितना simple है इतनी सब नाटक बाजी हो रही है low cost housing बनाने की slum clearance board, housing board अलग-अलग states में वो सब कित パレー、Bombay area、densest city in India、1つの densest、Mumbai は3つの municipality です。そして、Mumbai は1つの大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな大きな ड़ी सो स्क्वेर फिट पर पर्सन का लिविंड एरिया देना है मतलब office, government वो सब अलग उसके personal residence के लिए ड़ी सो स्क्वेर फिट का personal एरिया देना है आ, यानि चार लोगों का family हुआ तो 1000 स्क्वेर फिट चार आदमी का family हुआ husband wife दो लड़के यानि 1000 स्क्वेर फिट यानि दो मिडसाइज़ बेडरूम के, छोटे बेडरूम के फ्लैट हो गया, एक दो बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट हो गया, और ये सुपर बिल्ट अप, यानी जो 35% एरिया निकालना होता है कॉरिडोर के लिए, स्टेरेस्केस के लिए, उसमें सब आ गया, 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट में। तो वो पर परसन टारगेट है 250 स्क्वायर � 何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何がも、が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が और जो-जो calculations में आपको वो explain कर रहा हूँ, वो आप Excel में, खुद अपने हाथों से भी डालते हुए देखो, तो आप अपने city के लिए, मान लो आप Bangalore में रहते हैं, Pune में रहते हैं, तो अपने city के लिए भी इस तरह का chart बना सकोगे, और आपको idea आ जाएगा कि आपके city में, आपके area में housing problem solve करना कितना आसान है। तो Greater Mumbai की बात करते हैं, Wikipedia � अब यहां पे square kilometer यानि कितना हुआ? square kilometer यानि 1000 meter by 1000 meter का square हुआ. 1 kilometer by 1 kilometer का square. 1 kilometer यानि कितना meter? 1000 meter. यानि 1 square kilometer बराबर 10 lakh square meter. यह unit है आप memorize कर लो तो अच्छा रहेगा. क्योंकि बार-बार आएंगे. 1 square kilometer यानि यानी हजार मीटर इनटू हजार मीटर स्क्वायर मीटर और एक स्क्वायर मीटर यानी 10 स्क्वायर फीट ये अप्रॉक्सिमेट आकड़े हैं यानी कोई स्क्वायर फीट का आकड़ा है उसको स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करो और ये सारे कैलकुलेशंस एक्सप्लेन किए हैं अब बम्बई में पापुलेशन है 1.2 करोड़ की अब थोड़ी बढ़ गई होगी ये 2011 का सैं ये टू सॉरी 2011 का संसाइज़न थोड़ी बहुत बढ़ गई होगी पर इससे कैलकुलेशन्स पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अब हम बात कर रहे हैं 250 स्क्वायर फीट पर पर्सन ये पर पर्सन ध्यान रखना वरना आपको लगेगा कि एक टोटल construction area चाहिए 1.2 into 250, 1.2 into 250 यानि 300 करोर square feet इतना construction area चाहिए यानि meter में निकालेंगे तो कितना होगा? 30 करोड square meter, 30 करोड square meter construction area हुआ, अब आता है FSI, FSI का मतलब है floor space index, floor space index यानि कि 100, जहाँ पे force player index one है, two है, three है वो government का rule है। कोई physics का कायदा नहीं है, engineering का law नहीं है। यानी कि 100 meter का plot है, तो उसपे 300 square meter construction हो सकता है। और आ, और 300 square meter में parking नहीं गिना जाता। フトスは1つの重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重 r な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重 i な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要な重要 फ्लैट बन सकता है। इसके बाद आके करेंगे कि ज़्यादा मंज़िल का फ्लैट क्यों इंडिया को भी सूट नहीं करता, मेंटेनेंस बढ़ जाता है और कैसे फ्लैट का मेंटेनेंस कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो एफएसआई तीन मान के चलो, तो कंस्ट्रक्शन एरिया है तीस करोड़ स्क्वायर मीटर, तो लैंड कितनी चाहिए? थ しゃい今、400万人は、400万人は、4万人は、1.2 c r o 人は、1 0 0 s q t の l i v e 1,000 s q r t の時ィ 10,000 square m land は、10 i n o 100 into 1 a k r o r e を2つ1 0 u a t の時に、1,000 a r e f e e 0 a r m t e i तो आ, इतने स्क्वायर मीटर चाहिए तो अब इसको हमें स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सिटी का कंट्री का एरिया स्क्वायर किलोमीटर में दिया जाता है तो इसको स्क्वायर किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने थाउजेंड बाय थाउजेंड से डिवाइड किया तो कितना एरिया चाहिए 100 स्क्वायर किल 100 square kilometer。そして、東京は100 d e d b 600、a p p r i a t 1 8そして、東京は 4% の land が、4% の平均の平均の平均の平均の平均の平均の平均の平の平均の平均の平均の平均の平均の平均の平均の平均の平均の平均の平均の平均の平均の平均の平均の平均の平均の平均の平均 16% reasonable city के लिए क्यों हो कि कोई भी city हो तो उसका कुछ 40-45% area है वो public land में चला जाता है सड़क बनाना है, bus stand बनाना है, train station बनाना है, फिर ये पानी की व्यवस्ता करनी है, footpath लखने है, school रखना है, park रखना है, government office है तो करीब 40-50% land है वो public utility में चल जाती है जिसमें park आ गया कॉमर्शियल एरिया आदमी को या फैक्ट्री-फैक्ट्री वगैरह के लिए तो उसमें चली जाती है यानी आ, पांच परसेंट एक्स्ट्रा हा, हाँ तो इसलिए 17 परसेंट यदि लिविंग में यूज़ होता है तो वो सफीशिएंट है और इसमें एफएसआई हमने तीन रखिए दी एफएसआई ज़्यादा करे तो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एरिया मिल सकत दिल्ली पा square feet area आप निगा लिए Wikipedia से कितने square kilometer है आपको दिखेगा 1484 ये दिल्ली का square kilometer area है population कितना है 2.2 करोड हर एक आदमी को 200 square feet का flat देना हो तो कितना करोड square feet चाहिए 550 करोड square feet यानि 55 करोड square meter दस से divide करना होता है approximately 55 करोड square meter FSI 3 की मारके चल 18.3 crore square meter. इस sufficient to give housing to every person in Delhi। तो फिर land की cost इतनी ज़्यादा क्यों है? यदि आदमी को सिर्फ 200 square feet के flat में रहना है, तो इसका मतलब कि बॉम्बे में चाहिए उतनी land है, दिल्ली में चाहिए उतनी land है, अब या अहमदाबाद पे आते हैं। अहमदाबाद में area है 464 square kilometer, जहाँ मैं रहता हूँ। 64 square kilometer आबादी कितनी है 62 lakh यानि 0.62 करोड हर एक आदमी को यदि 200 square feet का flat देना है तो कितना square feet construction चाहिए 155 करोड square feet यानि 15.5 करोड square meter FSI 3 मान ले तो 5.2 करोड square meter land चाहिए इतनी land चाहिए total land required 5.2 करोड square meter यानि 5.2 x 100 x 1 lakh square meter अब इसको square kilometer में convert करते हैं तो 5.2 x 100 x 1 lakh divided by 1000 यानि 52 square kilometer यानि total का कितना percent हुआ 52 divided by 464 12 percent आप ये XL call के सारे calculation दुबारा करो तो आपको clearly समझाया जागा यानि आहमदाबाद की 11-12 percent land フリーラドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーラドのフリンドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリンドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリーランドのフリンドのフリーランドのフリードのフリードのフリードのフードのフリードのフリードのフリードのフリードー एप्रॉक्सिमेट नंबर ले रहा हूँ बजट 3287 कुछ है पर 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर पापुलेशन है वो 121 करोड़ हरेक आदमी को मान लो 300 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया देना है हरेक आदमी को 300 स्क्वायर फीट और एफएसआईएम वन मान के चलेंगे यानी जमीन भी उतनी देनी है हरेक आदमी को रेसिडेंशि� 3630 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर ये पूरा आर्बन एरिया था इसलिए हमने एफएसआई तीन ले ली इंडिया में रुरल एरिया सेमी आर्बन स्मॉल सिटीज मिक्स थे इसलिए मैंने एफएसआई सिर्फ वन ली तो कितनी लैंड चाहिए 3630 इनटू、uh, इतने करोड़ स्क्वायर मीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर में कितना हुआ 3630 इनटू 1000 in 2000 यानी 36,300 square kilometer यानी हरेक आदमी को यदि 300 square feet का construction और 300 square feet की land देनी है per person per family नहीं per family हो तो चार या पांच से multiply कर दो तो land चाहिए 36,300 square kilometer यानी total land का 1.13 percent हुआ 日本のトータルランは 1.13% です。India land hai, 13% は、13% は、e、13% は、nah、13% は、13% は、13% は、13% は、13% は、13% は、13% は、の3は、13% は、13% は、13% は、13% は、13% は、13% は、13% は、13% は、14% は、14% は、14% は、14% は、14% は、14% は、は、14% は、14% は、14% は、14% は、14% は、14% は、14% は、14% は、14% は、14% は、14% は、14% は、14% は、14% は、14% は、14% は、1 आह यूसमझो फिर, फिर एग्रीकल्चर के लिए एलोकेट करनी पड़ती है और माइनिंग के लिए एलोकेट करनी पड़ती है बहुत सारी लैंड फिर बहुत सारी लैंड वेकंड रह जाएगी क्योंकि वहाँ पे कुछ प्लानिंग नहीं बन रहा दो सिटी के बीच लैंड रहती है फिर लैंड पाउंड्स डैम और उसके बाद जो कमर्शियल एक्टिविट 5-6% は。今いの権利を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持って、何を持っ と、今、17% のカフェ、ドリーム 13% のカフェ、アムダワー、11% のカフェ、と、ランカイナバウキアン。アドミコ、マンロカ、アドミコ、アドミカイ、ムジェシブ、ダイソー、スクワフト、コンストラクション、イチェイヤー、ユスコ、ランキッナチェイユスコ、13%. と、ウトニー、ラント、ボステメイミルジャニチェイヤー、トビウトニー、ランカ、プライスビヨ、ボンベメカイ、ティス、チャリス、カリーム、ビス、パチス、カミオガ、アムダワー、 ウスカーリズンはバレペマネペ holding oriye。ケッティ holding oriye or landgo khali lakajare? Yehemtabaka ek area hegatlodia. <laughs> Jampeme assembly election Lorata?Hm?Y <Central, Washington. S 1>、yeah. assembly area エリア will say.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 और ये पूरा एरिया है, वो खाली है, वहाँ पे कम से कम FSI तीन मान ले, और 250 स्क्वायर फीट पर परसेंट तो 10 लाख लोगों के रहने की जगह बन सकती है एक 25 परसेंट नया अहमदाबाद अकेले एरिया में इतने एरिया में खड़ा कर सकते हैं, और वहाँ पे लैंड का प्राइस क्या होगा? मिनिमम एक लाख रुपया स्क्वाय プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、1億2000万円を持そして、プロットは、プロットは、ーロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、プロットは、トは、は、 では、今のアーバ a エリア e a は、Government of India の間に何をしているのかを示すことができます。そして、何をしているのかを示すことができます。そして、何をしているのかを示すことができます。何をしているのかを示すことができます。そして、何をしているのかを示すことができます。そして、今のようなことができます。では、私たちの皆さんに何をしているのかを示すことができます。では、Google の Catholic Church India Asset。何をしているのかを示すことができます。 何万 square kilometer land を持っていましたか何 square k i l o a n d を持っていましたかというのは、これが 17% の land です。これが 1% の p r o e r t y を 1% の market a l u e を持っていました。これで 500 स्क्वायर फीट और 250 स्क्वायर फीट लैंड, 500 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन और 200 स्क्वायर फीट लैंड एक्ज़म्प्ट है, इसकी डिटेल आपको देखनी हो, पीडीबी कार्ड जरूर, इसको डिटेल आपको देखनी हो, तो मेरा वेबसाइट है rahulmehta.com/301.सीटीएम मैं रिपीट करता हूँ, rahulmehta.com/ 301.htm उसमें chapter 25 पे chapter 25 है वो tax का chapter है यह right to recall party का manifesto है right to recall party का manifesto है और उसके chapter 25 में tax का chapter उसमें मैंने well tax का description दिस्रिप्शन दिया है तो 1% वेल्टेक्स डाला जाएगा, तो यहाँ पे जो लोग जमीन होड़ करके बैठे हैं, पूरे बॉम्बे में, दिल्ली में, अहमदाबाद में हर जगह, उनको वो जमीन उनकी अरबों के अरबों की है, और जब उनको 1% टैक्स देने की बारी आएगी, तो वो जमीन को या तो बेचना शुरू करेंगे, या तो किराया पे देना शु जब उसको 1% वेल्टेक्स देने की नौबत आएगी तो वो फ्लैट किराए पे देना शुरू करेंगे या खाली बेचना शुरू करेंगे तो इससे लैंड का प्राइस है वो कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हरेक आदमी को इतनी लैंड अवेलेबल करनी शुरू हो जाएगी तो स्लम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि 1% वेल्टेक्स डाल तो जो स्लम में रहने वाला आदमी है वो बिना किसी फर्जी गवर्नमेंट असिस्टेंट के, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी गवर्नमेंट स्कीम के वो लैंड भी खरीद पाएगा और उसपे वो फ्लैट भी खरीद पाएगा। अब अगले वीडियो में मैं इसके ऊपर और एस्टीमेट दूंगा कि वेल्टेक्स से कितना पैसा आ सकता है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 हर एक फैमिली को 1000 स्क्वायर फीट देना हो तो फ्री में देने की बात नहीं हो रही पर कितनी लैंड चाहिए उसका एस्टीमेट आप ए कैलकुलेशन से निकाल पाओगे धन्यवाद और इसमें एक चीज ऐड करनी थी कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं कांग्रेस है बीजेपी समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी उन सबने य आह मेन है इसमें खाली जमीन और वो भी जमीन किसी की भी हो ट्रस्ट की हो जैसे कि अभी चैरिटेबल ट्रस्ट है या रिलिजियस ट्रस्ट है और उसकी जमीन पे कोई वेल टैक्स नहीं होता तो जो जितने भी मिनिस्टर है करप्ट लोग है पुराने रईस है टाटा बिल्डर उनके पास मिलों की मिल जमीन है जो कि उन्होंने � BJP Congress の BKU は、AMADMI party は am、AMADMI p a r は、AMADMI party は、AMADMI party は、AMADMI party は、AMADMI party は、AMADMI party は、AMADMI party は、AMADMI party は、AMADMI party は、AMADMI p a r a a a i r t a a i r t m a i a m r a a i a a d i 私は何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかेいうと、何を言うかというと、何を言う न というと、何を言うかというと、何を्うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかと ल うと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何を言うかというと、何्言うかというと、何を言うかと क うと、ह を言うかというと、何を言うかというと、 私はこの2つの front page を見て、1つトを見て、2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2つの2 とは、メディア publicity は、メディア publicity は、1% のこの人をの 1% のウルテックの proposal を持っ MPML SMS MPML は、1%。こ、well、れ SMS आप अपने एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजो हैश वेल्थ टैक्स वन परसेंट और एमपी को हम ईमेल से अलग से प्रपोजल भेजेंगे कि ये जो हैश कोड है इसका हम ये मतलब एजुम कर रहे हैं तो यदि लाखों करोड़ों लोग करोड़ों लोग नागरिक अपने-अपने एमपी को एसएमएस से ये ऑर्डर भेजते हैं और आप अपनी पार्टी क यदि S M S सर्वर हो तो उसको भी आप ये S M S बेच सकते हो तो यदि देश में करोड़ों लोग S M S से M P को ऑर्डर देते हैं कि लैंड पे वेल्टेक्स डाला जाए तो लैंड पे वेल्टेक्स आएगा और लैंड पे वेल्टेक्स आएगा उससे अपने आप फ्लैट की प्राइस कम होगी और स्लम का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा धन्यवाद